समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रोताओं आज कुछ नई बातें हम करने के लिए काफ़ी समय से हम लोग जो है सोलर यानि बिजली पर बहुत सारी चर्चा समय की मांग में कर चुके हैं लेकिन अब माउंट आबू के पर्यावरण के बारे में जो विशेष जीवंत उदाहरण हमारे पास है डॉक्टर शर्मा जी उनसे हम सुनेंगे कि पर्यावरण की क्या स्थिति है और किस तरह का काम हम सभी को मिलकर करना है उसके पर एक छोटा सा प्रकाश जो है वो एक दिया जलाने वाले हैं उस दिए को हम सभी लोग लेकर चलेंगे और माउंट आबू तो फिर से सुंदर समृद्ध और सशक्त बनाने की पूरी प्रयास हम सब मिलकर करेंगे तो समय की मांग में आप सभी की तरफ से डॉक्टर शर्मा जी का बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार और धन्यवाद। शर्मा जी, मैं जानना चाहूंगा कि पर्यावरण के लिए आपने बहुत समय से काफी समय से माउंट आबू में प्रयासरत रहे हैं और काम करते ही है अभी तक आप जो है पर्यावरण के लिए खास साढ़े लाख पेड़ लगा चुके हैं और निरंतर ये प्रयास आपका जारी है तो आइए हम जानते हैं आगे आप किस तरह की विचारधारा को लेकर कार्य करेंगे आज की तारीख में सस्टेनेबिलिटी पर्यावरण और पर्यावरण पे चर्चा निरंतर हो रही है हमारा दल हमारे साथी माउंट एबू मैं अपनी बात नहीं कहूंगा क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं आई से इलनेस होता है वी से वेलनेस होता है आई से इलनेस होता है वी से वेलनेस होता है हम हम अरबुदान चलवासी, एक बहुत बड़ा तगमा एक बहुत बड़ा टुकड़ा निरंतर इस बात पर चिंतित है कि माउंट आबू का पर्यावरण और पर्यावरण के साथ पर्यटन जो जुड़ गया है आज से नहीं मैं काव्यात्मक रूप से हरदम कहता आया हूँ कि संभवत वेदव्यास प्रथम टूरिस्ट गाइड थे और संभवतः धर्मराज विदिष्टर को उन्होंने प्रेरित किया था एक पर्यटक बनने के लिए और ये मैं बार बार सुनाता हूँ और सुनाने के बाद मुझे बड़ा आनंद आता है मैं सोचता हूँ कि अर्बुदाचल की पावन भूमि का नन्ना सा टुकड़े का ऋण मैं कहीं से उतारने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि इस भूमि ने मुझे अनंत आनंद दिया खाली सुख नहीं दिया सुविधाएं नहीं दी ऐश्वर्य नहीं दिया अनंत आनंद दिया है मुझे और इसलिए पर्यटक जब मैं बात करता हूँ पर्यटन की जब बात करता हूँ तो मैं ये कहते चुपता नहीं हूँ तत् गचेत धर्म जिम वत्तो गर्म हिंवसुत अर्बुद पृथ्विया ये छिद्रम पूर्वी युधीष तदाश्रमो वशिष्ठ सेपुलोकेशुवुत्रोजयजनी का सहस्त्र फल भेतु ततु ततु ततु ततु ततु ततु ततु। हे धर्मराज हे धर्मराज आप अर्बुदान चल जाइए और वहां पर वहां पर वशिष्ठ आश्रम में एक रात्रि बिताने से आपको एक हजार गाय दान देने का पुण्य प्राप्त हो ये वो पर्यटन भूमि है ये वो पावन भूमि है ये वो ऋषियों की भूमि है और यह क्यों है ऋषियों ने इसको क्यों चुना वेदव्यास जैसे महान ऋषि ने धमराज को यहां आने के लिए क्यों कहा इसलिए कि यहां का पर्यावरण बहुत पावन है निश्चित रूप से संवेदनशील है निश्चित रूप से छुई मुई जैसा है किंतु बेहद पावन है क्या यह कारण नहीं है कि अनंत काल से मैं तो काव्यत्मक रूप से हरदम कहता हूं और गदगद होता हूं कि ये भूमि सिर्फ धरती से कनिष्ठ है अन्यथा सबसे वरिष्ठ है लगभग तीन दशमलव लग चार अरब वर्ष पुरानी भूमि यहाँ जो भी आया जिसने भी इसको चुना उसने क्यों चुना पर्यावरण के कारण ऋषि मुनि आए पर्यावरण के कारण बड़े बड़े मंदिर बने धर्म मठ बने पर्यावरण के यहाँ पे जिसने भी पावन आत्मा ने जिसने इसको चुना पर्यावरण के कारण अंग्रेजों ने इसको चुना पर्यावरण के कारण अंग्रेजों ने अपनी यहां आराम के लिए फौज के लिए यहां पर कैंटोनमेंट बनाए छावनी बनाई पर्यावरण के लिए महान आत्मा संत लोग यहां आए भले वो लेखराज बाबा हों उसके पश्चात भले वो भगवान रजनीश हो और आज के भी बड़े बड़े ऋषि मुनि जो यहाँ बैठकर तपस्या करते हैं वो क्यों आए यहाँ पर यहाँ के पर्यावरण के लिए यहाँ की पावनता के लिए यहाँ की पवित्रता के लिए यहाँ सुचिता के लिए यहाँ के वास्तव में अगर अंदर हमारे पास नहीं है तो बाहर से उधार देकर हम इससे शांति ले सकते हैं ये ऐसी उदार भूमि है और इसी के कारण यहाँ पर पर्यावरण का पदार्पण हुआ पर्यावरण के साथ यहाँ पर पर्यटन का पर्यावरण पर्यटन का पदार वर्तन यहाँ हुआ क्यों हुआ यहाँ का पर्यावरण है इसलिए यहाँ होटल बने सराय बनी और अंग्रेजों ने भी और दूसरे लोगों ने भी स्कूल बनाए वशिष्ठ यहाँ के रहे क्यों आए वशिष्ठ यहाँ पर बहुत सारे पर्वतीय स्थल थे वशिष्ठ ने इसको चुना और ये कोई दंत कथा नहीं है ये कोई परिकथा नहीं है ये एक सत्य है कितना ही सत्य है जैसे इस समय मैं आपके साथ सूर्य को देख रहा हूँ मैं अपनी आवाज के साथ आप तक पहुंच रहा हूं आप मेरी आवाज सुनिए वशिष्ठ आश्रम एक बहुत ही पवित्र स्थान है यहां पर जिसने पता नहीं क्या क्या किया है यहां तक कि उसके उदारता के कारण उसकी पावनता कारण वेद जी को भी उसका संदर्भ महाभारत में वन पर्व में देना पड़ा अब बात उठती है आज के संदर्भ की आज के संदर्भ में एक निरंतर बात चल रही है आज सुबह में बजट की बात देख रहा था तो बजट में भी कह रहे थे कि सारा का सारा खेतीबाड़ी में जो गड़बड़ हुई है कभी बाढ़ है कभी सूखा है और इसके कारण किसान त्रस्त एकदम तो बेहाल है यहाँ तक कि उसको अंतिम निर्णय लेना पड़ता है भयानक निर्णय आत्महत्या करनी पड़ती है ये उसका दोष नहीं है अगर दोष है तो हम सब देशवासियों का है ये देश मेरा है इस देश का हर व्यक्ति मेरा है धर्म यही है कर्म यही है विश्व को देंगे आज बता भारत भारतीय भारतीय था अपना भारत सपना भारत भारत भारत जपना भारत अपना भारत सपना भारत भारत भारत जपना भारत भारत बिन जीवन है खता विश्व को देंगे आज बता आ भारत भारतीय भारतीयता भारत मेरा देश है मैं भारतीय हूँ भारतीयता मेरा चरित्र है मैं भले ही यहाँ रहता हूँ किंतु उत्तर प्रदेश भी मेरी तमिलनाडु भी मेरा प्रांत है केरला भी मेरा प्रांत है सुदूर अरुणाचल भी मेरा प्रांत है दूर कच्छ में लोग मेरे अपने हैं हम ये नहीं कर सकते साहब अब तो मैं यहाँ रहता हूँ बंगाल छोड़ कर बत्तीस सालों के 32 साल हो। बंगाल मैंने छोड़ा नहीं है मेरा स्थानांतर हुआ है बंगाल मेरे दिल में है उत्तर प्रदेश मेरे दिल में है दिल्ली मेरे दिल में है ये पूरा देश मेरे दिल में है मेरे मन में है और मैं इसको गुणगान गाता हूँ इसको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इतना सुंदर जीवन दिया है इसने मुझे अगर शास्त्र सिखाए तो शस्त्र भी दिए हैं इसने मुझे तकनीक सिखाई है तो मुझे साहित्य भी दिया है इसने मुझे क्या नहीं दिया और आज प्रॉब्लम क्या होती है उलझन क्या होती है हमारे जीवन में जब हम चर्चा करते हैं तो पर्यावरण मैं विश्व के पर्यावरण की बात नहीं कर सकता क्योंकि हम बड़े बड़े लोग बैठे हैं वो संभालेंगे उसको एक साधे सब सदे सब साधे सब जाएगी तो मेरे बंधु लोग जो है माउंट में जिनके साथ में जागरूकता का कार्यक्रम करता हूँ जो मुझे सहयोग देते हैं और निरंतर देते आ रहे हैं मैं उनको संबोधित करते हुए और उनके सतत प्रयासों को दिखाते हुए आज मैं चर्चा कर रहा हूँ ये एक आदमी का प्रयास नहीं है एक आदमी की प्रतिबद्धता नहीं है ये एक आदमी की संबद्धता नहीं है ये एक आदमी की कटिबद्धता नहीं है ये अनेकों बच्चों की युवाओं की और अनुभवी लोगों की है जो हमारे साथ चलते हैं ये बात दूसरी है जो मुझे भी स्थान देते हैं और मुझे भी सुविधा देते हैं अधिकार देते हैं कि मैं भी अपनी बात रखूँ और वो उस बात लेकर चलते हैं हमारी बात हो रही है सस्टेनेबिलिटी की माउंट आबू की सस्टेनेबिलिटी की चर्चा में कुछ घटक हैं जो अन्यतम हैं जो और जगह से अलग हैं ठीक जैसे ही कि माउंट आबू में जो पशु हैं एक मैं पर्याय दे रहा हूं आपको एक चीज समझाने के लिए कि माउंट आबू जो पशु हैं वो खाली आवारा नहीं है उसमें खाली पालतू नहीं है माउंट आबू में वन्य जीव भी हैं तो माउंट आबू में जब हम पशु की जीव की बात करते हैं तो हमें वन्य जीव की बात करनी होगी हमें पालतू जीव की बात करनी होगी हमें आवारा जीव की बात करनी होगी और उन सब की सेवा और संरक्षण और उनके अधिकारों की बात करनी होगी उसी तरह से माउंट आबू में जब हम पर्यावरण की और सस्टेनेबिलिटी की, की बात करते हैं और माउंट आबू के पर्यटन की बात करते हैं और पर्यावरण और पर्यटन को मिला बात करते हैं और इनमें सस्टेनेबिलिटी को बीच में रखकर जब हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं तो कुछ हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए मैं इसको वैज्ञानिक बातों से जटिल नहीं करना चाहता मैं जमीनी बातों से जमीनी आधार पर बात करकर उन सब बहनों भाइयों तक पहुंचना चाहता हूं जो माउंट आबू तो रहते ही हैं और वो भी जो माउंट आबू के आसपास रहते हैं परिवेशी हैं और उसके साथ जो मेरे बहुत ही आदरणीय माननीय प्यारे जो मेरे मेहमान आते हैं पर्यटक के रूप में उनको भी मैं संबोधित करना चाहता हूँ कि यहाँ का पर्यावरण बेहद संवेदनशील है यही कारण था कि हमें निरंतर 10 वर्ष की लड़ाई के पश्चात माउंट आबू को इको सेंसिटिव जोन घोषित करवाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट से और राजस्थान सरकार से और हम दोनों के आभारी हैं हम हमारे देश के उच्चतम न्यायालय के और राजस्थान सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने माउंट आबू को बचाने के लिए इको सेंसिटिव जोन घोषित किया किंतु ये पहला चरण है इस सस्टेनेबिलिटी का यह पहला चरण है यात्रा बहुत लंबी है किंतु हर लंबी यात्रा पहले चरण से होती है ये चीन के वाहन विदुषक महान दार्शनिक कन्फ्यूशस कहते थे कोई भी लंबी यात्रा जो है पहले कदम से पहला कदम हमने उठा लिया है इस सस्टेनेबिलिटी के लिए अब आप देखिए कुछ घटक लेते हैं मुश्किल क्या है हवा पानी और पेड़ पेड़ हवा पानी आप कैसे भी इसको घुमा लीजिए इनको आप अलग नहीं कर सकते सोना चांदी भी खरीद ना सके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 फिर न कहना किया ना तुम्हें किसी ने कभी आगा अरे बिन हवा के कैसे जियोगे ये तो दो बता बिन हवा के कैसे जियोगे ये तो दो बता होगा हकार ऐसे होंगे हाल बस मौत का ही साथ होगा जिसकी पेड़ों बिन नहीं कोई दवा जिसकी पेड़ों बिन नहीं कोई दवा सोना चांदी भी खरीद ना सके वो खजाना है ये हवा इस हवा को बचाना होगा आज दुनिया कहती आई है सदियों से एक हवा और सौ दवा और जब डॉक्टर कहता है तो इसका वज़नी बात है साहब अगर आज मैं कहता हूँ एक चालीस साल अनुभवी डॉक्टर कि एक हवा और सौ दवा जब हमारी विज्ञान में हमारी एलोपैथी में जब इतनी उत्कृष्ट दवाइयाँ नहीं थीं तब भी हमारे पास एक बहुत ताकत थी हवा और उसके लिए भी माउंट आबू को चुना गया था यहाँ पर सैनिटोरियम बनाए गए थे वो रोज़ जो सबको मार देता था अंग्रेजी में कहते थे कैप्टन ऑफ डेथ उस कैप्टन ऑफ डेथ के सामने से बचने के लिए लोगों ने एक उपाय तो विकल्प तो सोचा और वो उपाय और विकल्प था हवा उसके लिए माउंट आबू को चुना गया था और उसके लिए लोग यहां आते थे सैनिटोरियम बनाए गए थे मैं नहीं कहता कि वो कठोर नियम आज भी लागू है किंतु तो उनका कुछ प्रारूप लगना चाहिए हम प्रदूषण के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है बातें बहुत करते हैं बातें हम बहुत करते हैं किंतु उसके प्रति हम स्वयं क्या परिवर्तन लाएं? वो हम नहीं करते अंग्रेजों के टाइम में माउंट आबू में बड़े बड़े लोग रहते थे राजा महाराजा रहते थे लाट साहब रहते थे फौज रहती थी पर्यटक भी आता था किंतु इतनी गाड़ी नहीं चलती थी अंग्रेजों ने नियम बना रखा था कि आप गाड़ी से चढ़िए गाड़ी से उतरिए किन्तु एक बार आने के बाद आपत्कालीन वाहन छोड़ कोई भी गाड़ी कार चलेगी नहीं और जो चलाएगा वो दंडित होगा मैं इतना कठोर तो नहीं होना चाहता किंतु मैं चाहता हूं इसका कोई हमको विकल्प ढूंढना चाहिए पेट्रोल से मुक्त कोई गाड़ी हो डीजल से कोई मुक्त हो को, और आज हमारे पास एक तो विकल्प है ही बिजली से चलने वाली गाड़ी न वो शोर करती है ना वो प्रदूषण करती है मेरे ख्याल से हम यहां से शुरू करते हैं गतिशीलता से सस्टेनेबिलिटी वैसे तो मुझे पानी से शुरू करना चाहिए क्योंकि पानी की भागीदारी हम सबकी जिम्मेदारी पानी की भागीदारी हम सबकी ज़िम्मेदारी पानी की भागीदारी हम सबकी ज़िम्मेदारी पानी की भागीदारी हम सबकी ज़िम्मेदारी पानी की भागीदारी हम सब की जिम्मेदारी रहीम ने कहा था बिन पानी सब सुन रहीम ने कहा था बिन पानी सब सुन अरे पानी गए उबरे नमोति मानस चून पानी गए उबरे नमोती मानस चून हर बूंद को बचाने में सच्ची समझदारी पानी की भागीदारी है सबकी जिम्मेदारी पानी की भागीदारी है सबकी जिम्मेदारी जल है तो जंगल है मंगल है तो मंगल है जल है तो जंगल है वन है तो मंगल है इसके बिना तो जीवन अमंगल है इनको बचाओ दिखाओ वफादारी पानी की भागीदारी हम सबकी ज़िम्मेदारी पानी की भागीदारी हम सबकी जिम्मेदारी हम सबकी जिम्मेदारी है खाली प्रधानमंत्री की नहीं है खाली मुख्यमंत्री की नहीं है खाली एसडीएम और कलेक्टर और डीएफओ की नहीं है पीएचडी की नहीं है हर व्यक्ति की है हमें रसोई से लेकर सड़क तक सड़क से लेकर खेत तक खेत तक, तक लेकर कारखानों तक उद्योगों तक पानी बचाना होगा क्योंकि हमारे पास उपलब्ध जो पानी है वह दशमलव तीन प्रतिशत है उस दशमलव तीन प्रतिशत में हमको सब पानी बहुत है उत्तरी ध्रुव में दक्षिणी ध्रुव में पूरे समुद्र में पानी पानी पानी अंग्रेज ने क्या कहा था कभी ने क्या कहा था वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ओ ड्रॉप टू ड्रिंक वो ड्रॉप भी खत्म हो जाएगी वो दशमलव तीन प्रतिशत पानी जो हमारे पास उपलब्ध है धरती पर हमारे जीवन के लिए वो खत्म हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा और फिर हम क्या करेंगे बिना पानी के हम कुछ नहीं कर सकते और पानी जब संदर्भ छिड़ता है तो माउंट आबू में बहुत सारे बहुत सारी बातें होती हैं ठीक वैसे ही जब टीवी में प्रोग्राम दिखाते दाँत में दर्द होता है तो लौंग का तेल लगाओ तो ये करो और वो करो हैन करो और तैन करो उत्तर कोई सही नहीं देता क्यों नहीं देता है? मुझे पता नहीं किंतु तो मेरे साथी इस बात पे एकमत मत है कि माउंट आबू में एकमात्र पानी का स्त्रोत वर्षा है अगर हम वर्षा नहीं बढ़ाएंगे तो हम कितने ही डैम बना लें हम पानी नहीं ला सकते हम चांदी सोना हीरे का डैम बना लें उसमें किंतु अगर वर्षा ही नहीं है तो हम पानी कहां से लाएंगे आइए हम इस पर एक सकारात्मक प्रतिबद्ध बात करते हैं वर्षा को बढ़ाने का एक ही तरीका है पे पे लगाएंगे हम पे पे लगाएंगे हम रात दिन सुबह शाम पे लगाएंगे हम राति दिन सुबह शाम पे लगाएंगे हम पे पे लगाएंगे हम एक ही हल् एक ही हले एक ही हल है, एक ही हल है। पेड़ लगाना हर उलझन का एक ही हल है हो एक ही हल है एक ही हल है एक ही हल है पेड़ लगाना हर उलझन का एक ही हल है ये नारा विश्व में फैलाएंगे हम पे पेड़ लगाएंगे हम पेड़ लगाइए रात दिन सुबह शाम पेड़ लगाइए पेड़ को जब चाहे पानी दीजिए हम हर साल बच्चा हर मौसम में हर दिन पैसे बच्चा पैदा करते हैं हर बार खाना खाते हैं पानी पीते पेड़ भी वही चीज है वो दिन आएगा जब आपकी वर्षा बढ़ेगी आज कल परसों में नहीं साढ़े चार लाख पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा साढ़े चार करोड़ से भी नहीं होगा हमें करोड़ों और करोड़ों पेड़ लगाने के माउंट क्योंकि तो हमने काट दिए हैं आप देखिए वो पेड़ लगेंगे पचास साठ सत्तर साल बाद अट्ठारह का सत्रह का माउंट आबू लॉट किया जाएगा तो पेड़ लगाएं हम और जब पेड़ लगाएंगे तो पानी होगा किंतु फिलहाल क्या करें अभी क्या करें अभी तो वेंटिलेटर पर है माउंट आबू इस पर क्या करें इस वेंटिलेटर को हटाने का बहुत आसान तरीका है सबसे पहले बात हमारे जितने जल स्रोत हैं न तियालीस एम सी लोअर कोदरा 53 थ्री अपर कोदरा 33 एम इनको तो सघन रूप से हम बचाए इनमें अधिक से एक मात्रा में पानी को जमा करें बरसात का जितना पानी आता है वो इनमें जावे आवक सारी खसी खुली रहे बरसात में जब बरसात बह है नाले बहते हैं सारा साल में आ जावे अवरोध ना हो इसके लिए हर हफ्ते हम हर नाले को साफ रखें हर नाले को साफ रखें साल में एक बार नहीं बरसात के दो दिन पहले नहीं या बरसात के बाद नहीं जब पानी जमा होने लग जाए हर हफ्ते आखिर पानी हमारा जीवन है और पानी के प्रति अगर हम यह कटिबद्धता दे दें तो इसमें आपत्ति क्या सरकार करेगी म्यूनिसपलिटी करेगी क्यों नहीं हम समाज वाले करें हम छोटे छोटे दल बना के अपने मोहल्ले में हर नाले को हर हफ्ते साफ कर दें चीज घटेगी नहीं हमारे देश के पिता बापू तो कहते थे कि अपना शौचालय भी साफ करो हम तो खाली नाला साफ करने को कह रहे उसमें जो गंदगी अटक गई उसको साफ करने कह रहे हैं क्योंकि जब बरसात आएगी तो धड़ाके से आएगी और छप्पर फाड़ के नहीं गगन फाड़ के पानी आएगा और हमारे आवक से हमारे जल स्त्रोत भरेंगे जब जल स्त्रोत बढ़ जाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है कि उनसे नुकसान न हो उनसे पानी का रिसाव न हो आज गर्मी आ गई है बरसन जा रहा है अभी हमको उनकी सारी ऐसी मरम्मत करनी चाहिए जैसे कि हमारे टांग टूटने से हम बेचैन हो जाते हैं अब बढ़िया से बढ़िया सर्जन लाते हैं बढ़िया से बढ़िया स्कूल लगवाते हैं बढ़िया से बढ़िया शल्य चिकित्सा करवाते हैं और पुनः ठीक हो जाते हैं हमें उससे भी उत्तम कार्य करने होंगे जिससे कि इनका रिसाव बंद हो जाए इनमें से एक बूंद भी चूकी नहीं जाए हर बूंद को बचाना सच्ची समझदारी हर बूंद को बचाना सच्ची समझदारी हमें वो सब बूंद बचाने अब आता है कि हम स्त्रोत कैसे बढ़ा अगर जंगल काट कर एक तरफ हम पेट लगाने की बात कर रहे हैं वर्षा को बढ़ा रहे हैं वर्षा, और दूसरा जंगल काट के हम फिर हम जल स्त्रोत बढ़ा रहे हैं ये कहाँ का ये कहाँ की समझ है मुझे बताइए हम तो सब कालिदास बन रहे हैं उस अज्ञानी कालिदास विद्वान कालिदास नहीं, अज्ञानी कालिदास अपनी डाल पर बैठ कर अपनी डाल काट रहा था तो हम कौन सी बुद्धिमानी की बात कर रहे हैं हमारे पास अभी बहुत विकल्प हैं हम अनेकों सुदृढ़ मजबूत बिना रेसने वाले चेकडैम्स एनीकट्स बना सकते हैं और उसमें सबसे अच्छी बात होगी लक्ष चौरासी के पास चाहे कैसे भी बनाया जाए चाहे निजी संस्था से बनाया जाए या सरकार ले या सरकार निजी संस्था से ले निजी संस्था सरकार को दे या दोनों मिलकर हाथ मिलकर बनाए क्योंकि पानी तो दोनों को चाहिए मुश्किल से कुछ खर्चा बढ़ गया है महंगाई बढ़ गई है तो तीस लाख का पचास लाख हो गया होगा दो 200-300 करोड़ तो नहीं हुआ 150-200 करोड़ तो नहीं हुआ और ये आनंद फान में बनकर हमको 23 एम सी पानी देगा जो हमारे खजाने में एक बहुत बड़ी वृद्धि होगी एक बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा और इसका लाभ ये होगा कि वो हमारे फिल्टर हाउस के एकदम नीचे है तो हम इसको खींच के ऊर्जा खर्च करने में बहुत कम काम मिलेगा इसी तरह से हमारे अंग्रेजों के जमाने के जितने भी चेकडैंप थे उनके प्रति हम इतने उपेक्षित हो गए कि उनमें इतना कचरा भर गया है जिसको स्लज कहते हैं आप वो काला हो गया है और उसके अंदर भैंस गाय जाकर बैठ जाती है अगर भैंस वहां बैठ सकती है तो अगर हम सफाई कर दें तो वहां कितना पानी जमा हो सकता है और आपतकालीन में और आवश्यकता पड़ने पर उस पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब पानी की बात चली है तो हमें अनुमति देनी होगी हम ऊर्जा का क्या करें आप कितनी बिजली लाएंगे कितना बिजली बरसात में बिजली के तार टूट जाते हैं 33 केवी लाइन जो अभी तक अटकी पड़ी है 2006 में जो जिसको पारित कर दिया गया था सरकार क्यों नहीं कर रही है हमें भी समझ में नहीं आता है जब सी सी अर्थात सेंट्रल पावर कमिटी का मैं सदस्य था दस साल तक और 2006-2007 में लगभग इसको पारित कर दिया गया था तो ये आज तक हमें कोई उत्तर दे जो इसके जिम्मेदार लोग हैं जिनका दायित्व है कि तैतीस केवी लाइन क्यों नहीं आई हमारे भूतपूर्व कई प्रधानमंत्रियों ने और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय अभी भी उन्होंने भी हमसे कहा था कि सारी जो लाइन है वो जमीन के नीचे चली जाएंगी जिससे बरसात में तार तो नहीं टूटेंगे खम्भे तो नहीं उखड़ेंगे लोगों को नुकसान तो नहीं होगा अभी तक नहीं किया गया आइए उसको करें नहीं होता है करवाएं जो जन सहयोग है वो हम दें सरकार जो कर सकती है वो करे और गति से करें आपको ये तो मानना होगा क्योंकि स्थान और देश वेंटिलेटर पर है तो अब तो गति से ही प्रगति होगी आप वो साहब सब्र कीजिए है ना वो सुबह कभी तो आएगी अभी प्रतीक्षा नहीं कर सकते वो सुबह आते आते कितने मर जाएंगे कितने किसानों ने तो आत्महत्या कर ली है हमारे यहाँ भी बहुत नुकसान होगा पिछले वर्ष कितना नुकसान हुआ ये उनसे पूछिए जिनका नुकसान भोगा है होटल वालों से पूछिए उन्होंने कितना नुकसान भोगा है मुझे पता नहीं किंतु बोलने में अति नहीं होगी कि दो करोड़ से ऊपर नुकसान गया ये किसका फायदा हुआ अगर इसको हम संभाल के रखते अगर हम पेड़ नहीं काटते अगर चट्टा नहीं खींच रास्ता नहीं टूटता पर्यटक काना नहीं रुकता तो कितना अच्छा होता हम ये नुकसान क्यों होने देते हैं ठीक जैसे एक डॉक्टर के नाते में टीकाकरण करता हूँ जिससे बीमारी ना हो मैं चाहता हूँ हमें ऐसे टीकाकरण करने चाहिए और तब ऊर्जा की बात करते हैं हमारे यहाँ बहुत खुली जमीन पड़ी है कुछ तो निजी क्षेत्र में है और इसमें अद्भुत उदाहरण मेरा कितना ही विरोध होता हो मैं कितना ही क्रिटिकल हूँ किंतु इसमें अद्भुत उदाहरण ब्रह्म कुमारी जी ने दिया बड़े बड़े सौर्य ऊर्जा के उपकरण लगाए हैं क्यों नहीं सरकार और निजीकरण वाले छोटे छोटे बिजली घर बना दे सौर उ अपने अपने मोहल्ले में बिजली दें उससे वो भी कमाए और बिजली भी मिले हमारे तो बहुत सौर ऊर्जा है इतना सूरज है इतना सूरज है कि मैं हरदम गाता रहता हूं इतना सूरज है यहाँ पर इतनी धूप है कमाल की धूप है पेड़ों पर पे बैठी है धूप सड़कों पर टहले है धूप पर्वत पे पसरी है धू फैलाती गुनगुनापन धू पेड़ों पे बैठी है धू धूप और वो इतनी इतनी उदार है जितना लोग जितना लोग उससे वो देने को तैयार है आप थक जाएंगे वो नहीं थकेगी तो लेते क्यों नहीं हम जब इतनी अपने अपने संस्था में जेगौर ले आते हैं ऑडी ले आते हैं मर्सिडीज ले आते हैं उसको थोड़ी देर रोक दें या उसको कम कर दें और अपने जगह पे ऊर्जा के बिजली घर लगाते हैं हो हो सकता है हो तो है एक जैसी बात मेरी सपना देखने में में आपत्ति क्या बचपन गीत था कि वी डोंट ड्रीम हाउ द ड्रीम्स विल कम ट्रू लेट ड्रीम हमारे ले मान प्रधानमंत्री भी कहते हैं सपने देखो और ऐसे देखो जो साकार हो सके मैं सोचता हूं यह सपना साकार हो सकता है यह सपना साकार हो सकता है और इसके प्रति अपने को सोचना चाहिए और वहीं से मैं लौट के आता हूं मैंने आपसे कहा था बिजली की गाड़ी ये एक सपना है अगर हम सारी पेट्रोल की गाड़ियां बंद कर दें तो हम यहाँ की सस्टेनेबिलिटी में क्योंकि यहाँ पे इतनी धुआँ होती है इतनी आवाज़ होती है उससे पशु को क्षति होती है पेड़ों को क्षति होती है हमारे स्वास्थ्य को क्षति होती है हो सकता है यह बम्बई जैसी धुआँ नहीं है किंतु बम्बई के इलाके भी बहुत बड़ा है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा देवता है समुद्र जो बहुत कुछ जहर पी लेता है शायद उसी मंथन से अमृत निकला था फिर कभी मंथन होगा किंतु तो अभी तो हम भी चिंतन करें मंथन होगा जब होगा अभी हम चिंतन करें कि आइए हम बिजली की गाड़ी शुरू करते हैं, खाली जो आपतकालीन है मैं यही नहीं कहता मैं डॉक्टर इसलिए मैं अनुमति है क्योंकि मेरा काम आपतकालीन है फौज का, का काम आपतकालीन है पुलिस का काम आपतकालीन है कुछ सरकारी काम आपतकालीन है उन्हें कुछ ऐसी ऐसे वाहन दे दें जो कि गति से चलते हों अन्यथा सबसे इस पर सोचा जाए और इस पर ये भी सोचा जाए कि, कि किसी को नुकसान ना हो क्योंकि यहाँ पर अब एक बहुत बड़ा पर्यटन का तंत्र बन चुका है उस पर्यटन को जीना होगा क्योंकि उस पर्यटन से बहुतों के परिवार बहुतों के जीवन जुड़े हुए हैं और उनको हम क्षति नहीं पहुँचा सकते आज के जो हम योजना बनाने वाले हैं इसको प्लानर्स आज बहुत बढ़िया सवाल आज किया था सुबह बजट के विमर्श में कि साहब आप बड़े बड़े टाउन प्लानर है अच्छी बात नमन है आपको आप इतने बड़े बड़े शहर बनाने की बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं आपने उनके बारे में सोचा जो सेवक हैं जो सेवाएं देते हैं आज दिल्ली में मेरिट से नौकर आता है सुबह नौकरी करने के लिए दिल्ली का जब निर्माण हो रहा था तो हमारे प्लानर्स ने हमारे नियोजन वालों ने योजना बनाने वालों ने उनके लिए कोई सुविधा क्यों नहीं बनाई यह मैं एक छोटा सा ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा मैं जब बच्चा था तो बंगाल के बावरिया में बड़ा हो रहा था मेरे पिताजी वहां के मुख्य अभियंता थे अफसरों के मकान के लिए अफसरों की सेवाओं के, के जो चाकर आते थे अंग्रेजों ने उन सबके लिए अद्भुत मकान बनाए थे इतने सुंदर मकान बनाए थे आज मैं कह सकता हूं कि कई बंबई के एक करोड़ रुपए के मकान जो है उनके सामने पानी पीते हैं जब वो इतनी योजना बना सकते थे तो हमने उनसे अच्छी बात क्यों नहीं सीखी हमने शराब पीना तो सीख लिया हमने ब्लडी फूल बोलना सीख लिया हमने सिगरेट पीना सीख लिया हमने वो क्यों नहीं सीखा अंग्रेज का सब तो गंदा नहीं है सब तो खराब नहीं है आज उनकी हम गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं पेंट पहन सकते हैं उनकी एयर कंडीशन इस्तेमाल कर सकते हैं अंग्रेजी भाषा लेके दुनिया में जा सकते हैं आ सकते हैं व्यापार कर सकते हैं अपना दम दिखा सकते हैं अपनी योग्यता दिखा सकते हैं तो उनके जो अच्छे कर्म थे जो उनकी अच्छी बातें थी वो हमने क्यों नहीं आइए उसके लिए वैसा निर्माण करें और माउंट आबू में जब इको सेंसिटिव लगा है उसका पालन हम निष्ठा से करें जैसे हम अपनी देवी को पूजन करते हैं जैसे देवी से हम क्षमा मांगते हैं हम इस माउंट आबू के वन से क्षमा मांगे कि हमने क्षति पहुंचाई है अब हम इसको ठीक करना चाहते हैं हम अपना ऋण लड़ाना चाहते हैं तो माउंट आबू में कुछ लंबा चौड़ा कुछ करना नहीं होगा बहुत छोटे छोटे कदम उठाने होंगे पेड़ लगाइए पेड़ लगाइए पेड़ लगाइए पानी बचाइए पानी बचाइए पानी बचाइए प्रदूषण हटाइए पेड़ लगाइए पानी बचाइए प्रदूषण हटाइए पेड़ लगाइए पानी बचाइए प्रदूषण हटाइए पेड़ लगाइए पानी बचाइए प्रदूषण हटाइए और कुछ करना ही नहीं है आपको क्योंकि प्रदूषण होगा मान के चलिए बम्बई यहां हो जाएगा अगर माउंट आबू में बाढ़ आ सकती है जो आई है उसमें सीआरपीएफ को हस्ेप करना पड़ा उसमें फौज को हस्ेप करना पड़ा चाहे भले चार आदमी को बचाना पड़ा हो छोटी सी बाढ़ आई वो सब ना हो भविष्य में नाले साफ रहें रास्ते साफ रहें खाली हमारा मन साफ नहीं रहे हमारे कपड़े साफ नहीं रहे हमारा पर्यावरण साफ रहे सुखद रहे मैली करो न जमीं को तुम मैले हो जाओगे तुम धो न सकेगी कोई भी पूजा हो जाएगा सब मैली करो न जमीं को तुम मैले हो जाओगे तुम जला देंगे दुनिया ये सारी मेला पानी और मेरी हवा करेगी असर ना कभी फिर कोई भी कैसी दवा मैली करो ना सा तुम मैले हो जाओगे तुम धो न सकेगी कोई भी पूजा हो जाएगा सब मैली इसलिए हरी भरी हरी भरी धरा लगे भली हरी हरी भरी हरी भरी दला लगे भरी हरी हरी भरी हरी भरी धरा लगे भली हरी हरी भरी हरी भरी धरा लगे भली हरी हरा है तो भरा जग वरना कितना डरा रफ हरा है तो भरा जग वरना कितना डरा रफ देख डरे डरे रब को विधि भी डरी हरी भरी हरी भरी धरा लगे भली है हर। हरी भरी हरी भरी हरी धरा, धरा होगी हरा भरा जीवन होगा हम सब सुखी होंगे और तब हम कह सकेंगे एक दिन ठीक जैसे ही आधिकाल में यहां शेर घूमता था जब शेर की चर्चा चली तो हमें यह कहना पड़ेगा हम शेर को नहीं बचाएंगे तो जंगल नहीं बचेगा जंगल नहीं बचाएंगे तो नदी नहीं बचेगी नदी नहीं बचेगी तो नहीं नहीं पानी नहीं होगा पानी नहीं होगा हम नहीं बचेंगे शेर से जंगल जंगल से मंगल वरना भैया सब कुछ अमंगल शेर से जंगल जंगल से मंगल वरना भैया सब कुछ अमंगल शेर से जंगल जंगल से मंगल शेर से जंगल जंगल से मंगल हो जंगल से नदियाँ नदियाँ से पानी पानी से होती है जीवन कहानी शेर से होती है पानी की कल कल वरना भैया वरना भैया वरना भैया सब कुछ अमंगल बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात है आप संक्षेप में जो है थोड़े में बहुत सारी बातें आपने बता दी मुझे लगता है कि हमारे जो सुनने वाले दोस्त हैं इस कार्यक्रम को आपने अभी सुना समय की मांग पर पर्यावरण पर सस्टेनेबिलिटी पर सस्टेनेबिलिटी का सही अर्थ अगर मुझे समझ में मैं अगर कहूँ तो जो संसाधन हमारे पास है उसको शुद्ध पवित्र और जीवंत रखने की कार्य को कहते हैं जीवंत रखने की कार्य को कहते हैं तो इसीलिए हमें अपने पास जो कुछ संसाधन है जैसे आपके पास जल का सूत्र है तो उसको बनाए रखिए उसको जीवंत रखिए उसको चलन में रखिए और आपके पास अगर जैसे कि गाड़ियां हैं तो उसमें बहुत ही अच्छा एक नया विकल्प हम सभी के बीच में आया है जैसे बिजली की गाड़ियाँ आई हैं डॉक्टर साहब ने उसका जिक्र दो बार किया कि आप अगर हो सके उतना जहाँ आपको बहुत ज़्यादा स्पीड से जाने की ज़रूरत नहीं आप यहीं परमाउंट में ही घूमते हो तो ज़रूर उस समय आप जो है इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियाँ आई हैं उसका इस्तेमाल करें और बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने कही हैं जंगल को बचाना है तो हमारा जीवन मंगल बनेगा अगर जंगल नहीं होगा तो अमंगल ही अमंगल है तो इन सारी चीज़ों को जो बहुत ही स्लोगन टाइप बातें डॉक्टर साहब ने बताया है और काव्य के रूप में गा के भी सुनाया है मुझे लगता है कि कहीं कही ना कहीं आपके दिल को जकझोर दिया होगा आपके मन के अंदर एक जागृति पैदा हुआ होगा कि जंगल को बचाना है पानी को बचाना है पर्यावरण को बचाना है तो इसमें हमको बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है लेकिन हम अगर हर एक व्यक्ति अपने तरफ से छोटा छोटा कार्य भी करें तो मुझे नहीं लगता कि हम पीछे रह जाएंगे हम पर्यावरण को बहुत ही सुंदर और समृद्ध बनाने में सहयोगी बन सकते हैं तो इसलिए हम सभी मिलकर अगर छोटा छोटा कदम अपने से करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम आने वाले समय में माउंट आबू को जिस तरह से देखना चाहते हैं उसी तरह से देख पाएंगे तो चलिए आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ इस तरह की और भी बातें आपके साथ करेंगे और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो चलिए आप सभी मिलकर अपने मन में एक संकल्प उठा लें कि पर्यावरण को बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ तो अपने स्तर से सोच कर उस चीज़ को करिए देखिएगा आप पूरे विश्व के लिए मददगार बन जाएंगे तो चलिए इसी के साथ आप सभी खुश रहें मस्त रहें और मंगल में दुनिया की कामना करते हुए मंगल कार्य करें ऐसी शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर शर्मा जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुपन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कते रहो तक मेरे हाथ जाते कदमों में तेरे सितारे बिठाते अगर आस तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिठाते तो कहीं दूर पर यूनग मैं चलकर मोहब्बत तक आशिया ना बना आसमान तक मेरे मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते खेलेंगे गलियां महकती रहेंगे ये फूलों की गलियां पहरा बिठाते अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते के बादल कर हमें तो ये कर देंगे पागल शियाला बनाते अगर तक मेरे हाथ जाते तो चांदनी रानी सजा दे कदमों तो में तेरे सितारे बिछाते तो हम चांदी राहें सजाते कदमों तो में तेरे सितारे बिछाते